पातंजल योग प्रदीप समाधिपाद सूत्र चौतीस पाठकों के सुविधा के लिए इस संबंध में पृथक चित्र दिया गया है विस्तार के लिए उसमें देखें शारीरिक विकार एवं रोग की अवस्था में स्वर अनियमित रूप से चलने लगते हैं प्रतिशया जो काम की अवस्था में संभवतः पाठकों को स्वयं इसका अनुभव हुआ होगा उस अवस्था में अपने प्रयत्न द्वारा स्वर को बदलने से रोग निवृत्ति में बड़ी सहायता मिलती है स्वर साधन से स्वेच्छा स्वेच्छानुसार स्वर का बदलना अति सुगम हो जाता है जब ईड़ा चंद्र वाम स्वर चल रहा हो तब स्थाई काम करना चाहिए जिसमें अल्प श्रम और प्रबंध की आवश्यकता हो तथा दूध जल आदि तरल पदार्थों के पीने पेशाब करने यात्रा और भजन साधन आदि शांति के कार्य करने चाहिए पिंगला सूर्य दाए स्वर चलने के समय इनसे अधिक कठिन कार्य करने चाहिए जिनमें अधिक परिश्रम अपेक्षित हो तथा कठिन यात्रा मेहनत के कार्य व्यायाम आदि भोजन शौच स्नान और सेन आदि करने चाहिए सुषुम्ना जब दोनों स्वर सम अथवा एक एक क्षण में बदलते हुए चल रहे हों में योग साधन तथा सात्विक धर्मार्थ कार्य करने चाहिए दीवाना पूजे लिंगम रात्रावि न पूजिए सर्वदा पूजिएत लिंगम दिवा रात्र निरोधतः पवन विजय स्वरोदय दिन में अर्थात जब रजोगुण प्रधान सूर्य स्वर चल रहा हो तब योग साधन न करे और रात्रि में भी अर्थात जब तम प्रधान चंद्र स्वर चल रहा हो तब भी योगाभ्यास न करें दिन रात दोनों अर्थात सूर्य और चंद्र दोनों स्वरों का निरोध करके सुषमना के समय जो पिंगला और इड़ारूपी दिन और रात दोनों को संधि समय है उसमें सदा योगाभ्यास करें। इस सूत्र की व्याख्या में बताते हुए कपालभाति प्राणायाम अथवा अन्य प्राणायाम करने से सुषुमना स्वर चलने लगता है अतः अभ्यास के आरंभ में ध्यानादि से पूर्व प्राणायाम कर लेना चाहिए स्वर साधन स्वर बदलने की क्रियाएं पहला जो स्वर चलना हो उस नचने पर कुछ समय तक ध्यान करने से वह स्वर चलने लगता है जो स्वर चल, चलाना हो उससे विपरीत करवट से लेटकर पसली के निकट तकिया दबाने से कुछ काल के से वह स्वर चलने लगता है जो स्वर चलाना हो उससे विपरीत स्वर में रुई अथवा वस्त्र की गोली रखने से वह चलने लगता है बंद स्वर को अंगूठे या अंगुली से दबाकर चालू स्वर से श्वास लेकर पुनः उसे दबा बंद स्वर से श्वास निकाले इस प्रकार कई बार करने से बंद स्वर चलने लगता है पांचवा दौड़ने परिश्रम करने और प्राणायाम आदि करने से स्वर बदल जाता है ज्वर और जुकाम आदि रोगों की अवस्था में स्वर परिवर्तन से रोग की शीघ्र निवृत्ति होती है स्वर साधन की सिद्धि से इच्छानुसार सुगमता से स्वर बदला जा सकता है उसके अभ्यास की एक विधि यह है कि दिन के समय सूर्योदय से चंद्र स्वर के निश्चित समय से चंद्र स्वर चलाएँ अपने बाएं नथुने की ओर ओम का जप करते हुए ध्यान रखने से बाया चंद्रस्वर चलता रहेगा भोजन और शौचादय के समय इसी से विपरीत स्वर सूर्य स्वर ध्यान द्वारा चलाएं। रात्रि के समय सूर्यास्त पर सूर्य स्वर के निश्चित समय से सूर्य स्वर चलाएँ दाएँ नथुने की ओर ओम का जप करते हुए ध्यान रखने से सूर्य स्वर्व स्वर चलता रहेगा जल और दूध आदि पीने तथा मूत्र त्याग आदि के समय विपरीत नथने पर ध्यान रखकर चंद्र स्वर चलाएँ दूसरी विधि प्रातःकाल सूर्योदय के समय से ढाई ढाई घड़ी के हिसाब से क्रमशः एक एक नथने से स्वाभाविक स्वर चलाएं। इसी प्रकार योगाभ्यास भजन ध्यानादि के अभ्यास आरंभ करने से पूर्व नासिका के अग्रभाग के मध्य भाग में लोक पर ध्यान करने से तो सुशमना स्वर चलाया जा सकता है